pranam swami ji thank you very much very much thank you to the entire ramakrishna mission for inviting me here today swami atma tryananda ji uh, sardar swami bishan singh vediji <laughs> mere bhaino aur bhaiyo aur pyare bachon aur tamam swami teachers jo hamare yahan hain आपके बीच में बैठ के मुझे एक दो महीने की बात याद आ गई जिसकी मुझे इंस्पिरेशन मिली उसी बात से जो जहां स्वामी शांता आत्मानंद जी ने बात की मैं उन्हीं की थिंकिंग को आगे ले जाऊंगी और वो आपके साथ बांटूंगी और वो आज के इवेंट के लिए स्वामी विवेकानंद जी की एडमरेशन के लिए उनकी याद के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है कुछ महीने पहले मुझे एक स्कूल ने इनवाइट किया और उस स्कूल ने मुझे कहा कि इस विषय पर आकर बात करना विषय था लीडरशिप विद कॉन्शियंस लीडरशिप विद कॉन्शियंस और मैं उसके बारे विषय पर सोचने लगी और सोचा कि इन बच्चों को यूथ को मैं क्या बता क्या आऊंगी लीडरशिप विद कॉन्शियंस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बोली उन्होंने एक तो लीडरशिप और दूसरी conscience. और leadership with conscience क्यों बोली क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा है कि आज leadership with conscience नहीं है तो तो पहले मैं तो सही अपने आप को भी समझाऊं किस चीज है क्या लीडरशिप हम मैं समझा दूंगी लेकिन मुझे खुद क्या मालूम है कि लीडरशिप ये कॉन्शियस है क्या तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया उसके उसके डिक्शनरी में गई कॉन्शंस के अलग अलग मैने मैंने देखे और मुझे कुछ समझ आने लगी कि कितनी गहराई की बात है जब हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते कॉन्शियंस तो मैंने अपने विचार जोड़े सोचा रात भर मेरे दिमाग में वो चलती रही कई बार होता है मॉर्निंग लेक्चर होता है या इम्तिहान होता है तो रात भर सो जाते हैं लेकिन वो इम्तिहान दिमाग में चलता रहता है मेरे दिमाग में भी स्वामी जी उस दिन रात को यह विषय चलता रहा और इंटरेस्टिंग बात यह कि सुबह उठ के मेरे दिमाग में पूरा लेक्चर तैयार हो गया और वो जो लेक्चर मेरे दिमाग में विषय तैयार हुआ मैंने उठ के फिर अपने थोड़े से पॉइंट्स बनाए तो मैं लेक्चर के लिए बड़ी खुशी से गई कि आज मैं बच्चों को एक नई बात बताऊंगी एक प्रश्नों के रूप में लेक्चर नहीं दूंगी प्रश्न के रूप में पूछूंगी तो मैंने बच्चों से प्रश्न पूछना शुरू किया और मैं वही प्रश्न आपसे भी पूछने वाली हूं मैंने बच्चों को पूछा बच्चों आपके स्कूल में सब्जेक्ट्स है ना मैथमेटिक्स बोले हां मैंने बोला ज्योग्राफी है बोले हां बोले साइंस है बोले हां मैंने कहा लैंग्वेजेस भी है बोले हां जी तो बड़े खुश हुई मैडम पूछ रही हम हां बोल रहे हैं तो मैंने कहा वेरी गुड तो सारे सब्जेक्ट्स का इम्तिहान होता है बोले हा मैंने उसके इनाम भी मिलते हैं बोले हा बोले कोई मैंने बोला कोई सब्जेक्ट कॉन्शियस भी है तो उस वक्त वो चुप हो गए मैंने बोला ये बताओ कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसके लीडर बन जाते हैं क्योंकि मुझे पोलिटिकल साइंस भी आती है मुझे साइंस भी आती है मुझे कंप्यूटर भी आता है तो हम उसके लीडर बन जाते हैं क्योंकि हमको पोजीशन मिलती है उसके लिए हम इम्तिहानों में भी पास होते हैं यूपीएससी में पास होते हैं और उसके बाद अफसर बन जाते हैं लेकिन एक चीज है जो इन सब की एक कड़ी है जो इन सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना सिखाती है जिसको कहते हैं लीडरशिप मैंने कहा उस लीडरशिप के पीछे एक सब्जेक्ट है कॉल कॉन्शियस उसका कभी कोई इम्तिहान हुआ है लेने? वो क्या होता सब्जेक्ट मैडम कॉन्शियस मैंने बोला ये वो है कड़ी ये वो है धागा ये वो है वॉच जो इन सब सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल सिखाते है। तो वो समझ गए तो फिर क्या करें? तो मैंने बोला हाँ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ये बांधते हो कि ये सारे सब्जेक्ट्स का आधार है वो कॉन्शियस उनका बार मैंने समझाया कॉन्शियस वो है जो आत्मा है जो आपको देखती है अंदर से बोलती है अंदर की बात करती है कि जो तुम कर रहे हो चीटिंग कर रहे हो ये तो कर रहे हो झूठ बोल रहे हो ये जो कर रहे हो तुम धोखा दे रहे हो ये जो कर रहे हो तुम करप्शन कर रहे हो ये जो कर रहे हो तुम गरीब की आदमी की आदमी गरीब की रोटी खोल रहे हो ये जो है तुम मक्खनबाजी कर रहे हो लेकिन मैंने कहा वो सब्जेक्ट जो इस सब का आधार है वो सब्जेक्ट तो हमको पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया आपने सब्जेक्ट है कॉन्शियस है बोलो है? है नहीं है तो अब पता चला नुकसान नुकसान कहां हो रहा है ये है वो आत्मा इसको कहते विवेक इसी को कहते विवेकानंद इसी को कहते विवेक स्वामी जी के अंदर कि आत्मा बोलती थी वो जो बाहर से थे वो ही अंदर से थे उनका विवेक बहुत जागा हुआ था इसलिए जब तक दुनिया रहेगी वो स्वामी को पूछेगी, क्योंकि स्वामी जी की आत्मा ही परमात्मा थी उसी को परमात्मा कहते हैं, लेकिन अब पता चला कि नुकसान कहा हुआ हमने सब्जेक्ट सारे सिखा दिए लेकिन जो सब्जेक्ट का गुरु है जो सब्जेक्ट का मंत्र है जो सब्जेक्ट को दिशा देता है वो तो कोई पढ़ाता ही नहीं है वो है ही नहीं और अगर होता तो अगर होता क्योंकि मैथमेटिक्स की ये थोड़ी है दसवीं जमात की क्लास हम पहले में ही लगा देते हैं लगाते हैं पहले हम वन टू थ्री फोर सीखते फिर सीखते हैं फिर टेबल सीखते हैं फिर दूसरे बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कोई हम लोग सीधा ही थोड़ी ज्योमेट्री पहली क्लास से लगाते हैं उसके लिए क्लास वन का सब्जेक्ट होता है क्लास टू का होता है क्लास थ्री का होता है पास करते करते करते करते हम मास्टरी तक पहुंचते हैं तो मैंने बोला मैंने बोला कॉन्शियस का क्या सब्जेक्ट फिर होना चाहिए और अगर होना चाहिए बोले हां तो मैंने बोला अब यह भी क्लास वन से क्यों ना शुरू हो ये भी क्लास वन से क्यों ना शुरू हो क्लास टू में जाए क्लास थ्री में आए और क्लास वन में भी सब्जेक्ट क्या हो सब्जेक्ट वो हो जो क्लास वन की प्रॉब्लम्स है क्लास टू की प्रॉब्लम क्लास थ्री की उम्र की प्रॉब्लम है जब चार साल कोई बच्चा होता है हमें प्रॉब्लम कुछ और है पीछे से चूंटी मारते हैं किसी को धक्का मारते हैं गिर जाए मारते हैं चूटी मारते हैं ताकि वो रोए वो परेशान हो उसका रबर चोरी करते हैं उसके ऊपर देखते हैं मैं भी चीटिंग कर लू उसकी कॉपी चोरी करते हैं क्लास वन की कुछ सिचुएशन और है क्लास टू की कुछ और है क्लास थ्री की और है क्लास फोर का और है। मुझे रामा मिशन से ये प्रार्थना करनी बारह क्लासों के बारह चैप्टर बना और वह जिसको कहें विवेक विवेक की पुस्तकें विवेक की पुस्तकें बनाएं और आपका रामाकृष्णा मिशन सारे देश में फैले इनसे बेटर इनसे बेटर कौन लिख सकता है विवेक की पुस्तकें बनाएं क्लास वन से लेके क्लास बारह तक और बारहवीं के बाद भी यूनिवर्सिटी के तक और ये पुस्तकें खूब बांटते हम खूब बांटते खूब बांटते ताकि हर बच्चे की क्लास और इसके लिए सिनेरियोज भी बनाए ये नहीं पढ़े चोरी करना गलत है दूसरे की तरफ देखना गलत है रबर चोर नहीं ये नहीं सिनेरियोस बनाए फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोग्राम सिनेरियोस बनाए जिसमें हम ड्रामा करें बच्चे भी वो ड्रामा करें एक चोरी कर रहा है और दूसरा उसको रोक रहा है क्यों रोके क्यों रोके वो आत्मा को पहचाने हम कैसे करेंगे तो हमारी जो टीचर्स की भी ट्रेनिंग हो किताबें भी मिले और किसी तरीके से भारत सरकार भी मान जाए कि यह किताब को अनिवार्य करे स्कूल में अगर हमने अपने युवाओं को बदलना है आज के युग को बदलना है आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो आप लेट हो चुके हो लेकिन क्योंकि आप यहां आए हो इसका मतलब है आप अभी भी इन टाइम हो आप कुछ नहीं तो हर एक कोई नहीं आता है आप कुछ सीखना चाहते हो कुछ लेके जाना चाहते हो तो जब तक आप कहेंगे मैडम वेट करेंगे पुस्तक आएगी फिर देखेंगे ऐसा नहीं चलेगा अब आप वेट नहीं करेंगे आप अपनी पुस्तक खुद बनाएंगे जब तक देख की पुस्तकें आएंगी मुझे लगता है साल दो साल में आ सकती हैं मुझे पता है कि आ सकती हैं और आएंगी भी क्योंकि एक बारी इनको आइडिया पता चल गया तो ये जरूर आएंगी क्योंकि ये स्वामी जी करवाएंगे ये अगर हमने नए विवेक पैदा करने हैं जो विवेक से जागेंगे जिनके अंदर विवेक विवेकानंद बोलेगा एक आत्मा बोलेगी परमात्मा के रूप में बोलेगी तो ये एक चमत्कार होगा और ये किताबें ऐसी होगी जो सभी भाषाओं में लिखी जाएंगी सभी भाषाओं में दुनिया की भाषाओं में ताकि दुनिया भर में विवेकानंद की किताब जाए चाहे अफ्रीका हो चाहे लैटिन अमेरिका हो चाहे यूरोप हो चाहे कहीं भी हो हिंदुस्तान की जुबानों में नहीं विवेक जाएगा सारे हिंदुस्तान में नहीं सारे देश में जो यूनाइटेड नेशन की किताबें बन सकती ये हो सकता है अगर हम चाहें तो इसका मतलब ये लक्ष्य लेके चले विवेक को विवेक मीन्स कॉन्शियस लीडरशिप और एडुकेशन बेस्ड ऑन कॉन्शियस कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू कॉन्शियंस लर्निंग फ्रॉम क्लास वन उसमें अगर हम लोग ये शुरू कर देंगे तो फिर आप इन टाइम हो सकते हैं आपको अब, अब क्या करना है जाके अपनी किताब खुद बनानी है अपना लेसन प्लान खुद बनाना है लिखना है कि मेरे में कमियां क्या हैं, जहां मैं आत्मा को नहीं सुनती मैं जब आत्मा को नहीं सुनता जब मैं बीड़ी पीता हूं तो आत्मा को नहीं सुनता जब मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो मैं अपनी विवेक को नहीं सुनता जब मैं गलत तरीके से ट्रैफिक ड्राइविंग करता हूं तो मैं अपने विवेक को नहीं सुनता जब मैं किसी को घूस देता हूं मैं अपने विवेक को नहीं सुनता या सुनती जब मैं फालतू पैसा भी वेस्ट करता हूं अपने मां बाप का लेके और पढ़ाई में भी कोताही करती हूं या करता हूं मैं विवेक को नहीं सुनती जब मैं शादी हो रही है तो दहेज मांगता हूं मैं विवेक के खिलाफ बोलता हूं है ना? और जब मैं किसी लड़की की तरफ गलत नजर से देखता हूं तब तो मैं बड़ा बुरा हाल है और जब किसी लड़की की हेल्प के लिए पुकार नहीं सुनता तो मैं सबसे घटिया आदमी हूं है ना तो हम अपना विवेक क्यों हम वेट करें रामा कृष्णा मिशन को क्योंकि तो ये तो इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है ये बात कैसे लिखेंगे इनको एक्सपीरियंस नहीं है ये तो पवित्र आत्माएं हैं, ये एक्सपीरियंस हमें है इसलिए ये लेसन प्लान हम ही बना सकते हैं बल्कि लेसन प्लान बना के इनको दे छापो इसको तो so, हम दो चीजें करेंगे एक हम प्रार्थना करते हैं आज इस आश्रम को इस सारे मिशन को कि ऐसी किताबें बना के दो इंग्लिश और हिंदी में ताकि जल्दी ही देश का कल्याण शुरू हो जाए और फिर यही मिशन देश के सामने रखे कि ये लीजिए पुस्तकें इसमें कोई धर्म जात नहीं है ये मानवता है। इसमें सभी ये कॉन्शियस है ये मानवता के की लीडरशिप है लीडरशिप थ्रू ह्यूमैनिटी लीडरशिप थ्रू कॉन्शियस और कॉन्शियस के ऊपर धर्म की छाप नहीं लगी होती उसमें मानवता की छाप रखती है। इसलिए हम अपना लेसन बनाए बनाए जो यहां आए हैं कि मेरा ये लेसन प्लान है उसमें मैंने सीखना कैसे मेरी कमियां क्या है और क्यों मैंने नहीं करनी कैसे अपने आप को बचाना है कैसे लालच से अपने आप को दूर रखना है ताकि मैं विवेक बनूं मैं भी विवेकानंद बनू विवेकानंद कोई भी बन सकता है अगर वो विवेक से चले तो हम लोग आशा करते हैं कि अगली बारी जब हम लोग स्टेट कन्वेंशन मनाएं आप स्वामी जी की यहाँ लाइब्रेरी में जाके देखो बड़ा कुछ मिलता है बड़ा कुछ है वहां सब लिखा हुआ है हमने सिर्फ उसको एक चिल्ड्रन बुक ऐसे बुक्स की खास कर वो इस लीडरशिप विद कॉन्फियंस के एंगल से हम लेके चलें और आने वाले समय में एक नई जेनरेशन क्रिएट करें मिलियंस ऑफ जो बच्चे हमारे इस वक्त इस वक्त नए स्कूल में पढ़ रहे हैं नई एनरोलमेंट में जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं वो पुस्तक उनको जरूर मिले ताकि वो लीडरशिप विद कॉन्शियंस बनाएं और अगर हमने किया तो 10 साल में तो भी 10 साल लगेंगे मिनिमम 10 ईयर्स लगेंगे जो नई लीडरशिप की पनीरी तैयार होगी और वो होगी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री की क्योंकि अनदर इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ कंट्री इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इसलिए इसकी तैयारी अब हमको करनी है कि ये जो लार्जेस्ट यूथ डेमोक्रेसी होने वाली है कैसी होगी ये दृश्य अब हमको देखना है अब हमने दृश्य देखना है अपने दस साल के आगे के भारत का जो अभी का है वो सामने दिख रहा है जिसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग चाहिए जिसको एक नया प्रोग्राम चाहिए वो ये है लेकिन हमने अब आपने भी 10 साल का दृश्य देखना है आपने भी लेना सपना अपना आज के लिए भी और 10 साल के भी 10 साल का सपना जब लेंगे कैसा सपना चाहते हो वह बच्चे जो कहे पापा भाई अंकल ये क्या कर रहे हो आपकी कॉन्शियंस नहीं है आप सुनते नहीं हो अंदर तो आप पूछेंगे बेटा कॉन्शियंस क्या है अरे अंदर जो आपका विवेक छुपा हुआ है अंदर वाला पुलिस वाला आप अपने अंदर के पुलिस वाले को नहीं पहचानते लेकिन वो पुलिस वाला जो ईमानदार है जो नेक है जो इंसाफ पसंद है अंदर जज बैठा हुआ है सो मैं ये कहूंगी आगे का दस साल का सपना हमको लेना होगा आज का सुधार करना होगा और 10 साल का आगे सपना लेना होगा ताकि जब हम लीडरशिप विथ कॉन्शियंस बोले तो हमें पता हो हमारे हमारी ट्रेनिंग रेगुलरली रहे और ये दुनिया के लिए एक उदाहरण हो जाए कि इंडिया इज डूइंग प्रिपेयरिंग इट्स यूथ फॉर दी डिकेड अहेड इंडिया इज प्रिपेयरिंग इट्स यूथ ऑन वैल्यूज ऑन कॉन्शियस ऑन कॉन्शियस लेड लीडरशिप और उसमें से जब कोई नेता निकलेगा उसमें से पनीरी जब कोई स्पोर्ट्समैन निकलेगा उसमें जो जो प्रोफेसर निकलेगा उसमें से जो टीचर निकलेगा वो विवेक वाला होगा विथ कॉन्शियंस होगा फिर लीडरशिप ही लीडरशिप विथ कॉन्शियंस होगी नॉट विदाउट कॉन्शियंस थैंक यू